नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज हम लोग बातें करेंगे विशेष आँखों के बारे में जी हाँ आँखों के डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संकेत जी हमारे साथ हैं उनसे हम लोग रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर संकेत शाह का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में रोशनी देवी जी जुड़े हुए हैं जो डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए एक बहुत ही प्यारा संगीत लेकर आई हैं। मैं चाहूंगा कि पहले स्वागत पूरा हो जाए गीत के साथ फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर संकेत जी से बातें करेंगे जी रोशनी जी बहुत बहुत स्वागत हाँ चाहूंगा हाँ। डॉक्टर साहब के लिए एक बहुत ही प्यारा संगीत उनके स्वागत में सुनाइए हाँ जरूर सुनाती हूँ जैसे बजते हो शहनाया लहराती है महकी हवा गुनगुनाती हैं तन सब गाते हैं सब ही मद है हम तुम क्यों खामोश है साज़े दिल ना चुप हो क्या मैं आप हैं और काफी समय से आप इस में हैं। तो स्पेशली तो <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी रमेश जी मेरा नाम डॉक्टर संकित शाह है मैं पाटन नॉर्थ गुजरात से बिलोंग करता हूँ मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इन एम एस ऑफ थर्मोलॉजी करमसद मेडिकल कॉलेज से गया था एडवांस ट्रांसप्लांटेशन अच्छा, जो अभी चल रहे उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए मैं डॉक्टर मार्क टेरी के पास पोर्टलैंड यूएसए से मैंने ली थी और यूएसए में भी मैंने दो तीन ऑब्जर्वरशिप की हुई है पिछले चार साल से मैं किरण अस्पताल में आख के विशेषज्ञ और कॉर्निया के एक्सपर्ट के तौर से मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ और कॉर्निया लेसिक और कैटरक में, में, में, में, में, में मेरी जे जे। आ, बस ऐसा ही है मेरे परिवार में मेरी वाइफ है जो रटिना सर्जन है और मेरी बेटी है साढ़े तीन साल के माता पिता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो चलिए आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और बेटी का नाम क्या है मेरी बेटी का नाम नाव्या है नाव्या नाव्या अगर देख रही हैं तो नाव्या, नाव्या बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं और आइए आगे बढ़ते हैं आंखों की बात करते हैं तो आंखों के लिए काफी चीजें हैं और आज के समय में हम लोग मोस्टली जो है डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक नया ही हम लोग जो है दुनिया का अनुभव कर रहे हैं तो इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारी आंखें और स्क्रीन ये दोनों का जो है रिफ्लेक्शन कंटिन्यू चलता रहता है मोबाइल है या टच स्क्रीन है या फिर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है कहीं ना कहीं आप जो है स्क्रीन के साथ काफी जुड़ना हुआ है तो स्क्रीन के साथ हमारा जो जुड़ाव हो गया है तो उन चीजों को कैसे आज के समय में ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपनी बारे अपनी अनुभव शेयर करें ताकि फिर हम लोग आगे बढ़े की बात बिल्कुल सही है रमेश जी अभी जब से कोरोना आया है तब से लॉकडाउन के चलते पूरे पूरी दुनिया ही वर्चुअल वर्ल्ड में शिप हो गई है वर्चुअल वर्ल्ड में मतलब बच्चों की स्कूलें बंद हो गई है जो ऑनलाइन शिक्षण में हो गया है मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स वर्किंग फ्रॉम होम इन सबकी वजह से क्या हुआ है की हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है स्क्रीन टाइम के डेफिनेशन में मैं बताऊंगा कि आपका मोबाइल आ गया लैपटॉप आ गया टीवी आ गया कंप्यूटर आ गया टेबलेट आ गया ये सब कुछ स्क्रीन टाइम में ही माना जाता है जो ऑन एन एवरेज अभी एक सर्वे आया था कि लॉकडाउन के दौरान ऑन एन एवरेज इंडियन इंडिविजुअल का दिन में 6 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम बढ़ गया है जो पहले हम कम करते थे अभी जो पहले करते थे उससे छ से सात घंटे हम ज्यादा टाइम स्क्रीन पे अभी स्पेंड कर रहे हैं हालांकि इट मेक्स अवर लाइफ इजी कि हमें सब कुछ अपने पास लगता है लेकिन एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की वजह से उसकी साइड इफेक्ट्स भी कुछ कुछ है जो आज हम शेयर करेंगे उसमें सबसे पहले क्या होता है कि एज ए इंडिविजुअल हमारी आंखें हर मिनट पंद्रह से बीस बार ब्लिंक करती है जो हमें पता भी नहीं रहता नहीं। और इनवॉलेंट्रिल हमारी आँखें में ब्लिंकिंग प्रोसेस चलती रहती है ये ब्लिंकिंग प्रोसेस का एक ही पर्पज रहता है कि जो हमारी आंख में आंसू बनने आंसू बनते हैं उसको टीयर्स को रिसर्कुलेट करते हैं और टीयर्स रिसर्कुलेट होने से क्या होता है कि हमारी सर्फेस ड्राई नहीं होती है हमारी ऑक्र सर्फेस ड्राई नहीं होती है अगर हमारी ऑक्र सर्फेस ड्राई हो जाती है तो वो हमें आंख में जलन होना आंख में चुभना पानी निकलना आंखें थक जाना ये सब महसूस करवाते हैं अभी हम कंटिन्यूस किसी भी फॉर्म ऑफ स्क्रीन पे काम करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा ब्लिंकिंग रेट जो 15 से 20 होना चाहिए वो इनवॉलेंट्रिली हमें पता भी नहीं रहता और लेस देन टेन हो जाता है तो hmm. दिन के शुरुआती दिनों, शुरुआती घंटों में तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन बहुत सारे तो आंख में से पानी निकलने लगता है और कई बार चिड़चिड़ापन भी हो जाता है इन सब चीजों से hmm. तो हमें कुछ मैं आपको सलाह दूंगा कि जो आपको ध्यान में रखना चाहिए सी नाव डिजिटल वर्ल्ड इज न्यू रूल ऑफ दर्ल्ड है साथ हमें कुछ चेंजेस करने हैं खासतौर पे अगर बच्चे काम कर रहे हैं बच्चे का जो ऑनलाइन स्कूल मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का ये रहता है कि मेरा बेटा बेटी दिन में चार या पांच घंटे तो ऑनलाइन स्कूल ही चलता है तो ऑनलाइन स्कूल में हो सके तो उनको मोबाइल पे नहीं करवाना है जितना स्क्रीन बड़ा, उतना आंखों का एकोमोडेशन आँख के स्नायु कम यूज होते हैं तो उनको हो सके तो हमें टेबलेट पे करवाना चाहिए या हमें कंप्यूटर पे करवाना चाहिए या तो आजकल के टीवी में सब टीवी में मिरररिंग का ऑप्शन रहता है जिससे अगर आपके पास लैपटॉप और टैबलेट भी नहीं है तो आप अपने मोबाइल का कंटेंट डायरेक्ट टीवी पे मिरर कर हमारे में एक रूल है ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी हर बीस मिनट पे बीस सेकेंड के लिए आप दूर की चीजें देखो हालांकि बच्चे अगर उनका क्लास का पीरियड 30 मिनट का है तो मोस्ट ऑफ़ द स्कूल दो पीरियड्स के बीच में पांच मिनट का ब्रेक देती है तो उस टाइम पे बच्चों को स्क्रीन पे नहीं रहना चाहिए उनको अपने घर की बालकनी में से बाहर देखना चाहिए या कुछ नहीं है तो किचन में जाके पानी पी के वापस आ जाओ। तो उससे क्या होगा कि आप जो कॉन्स्टेंटली स्क्रीन में देखते रहते हो तो आपके जो मसल्स रहते हैं वो कन्वर्ज होते है उसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एकोमोडेशन बोलते हैं तो आप एक ब्रेक होगा आप किसी और दूर की चीजों को देखोगे नजदीक का देखना बंद करोगे तो अकोमोडेशन रिलेक्स होगा तो आपके स्नायु थकेंगे नहीं और दूसरा हो सके तो हर 30 मिनट या आधे घंटे पे जस्ट क्लोज क्लोज योर आई स्पॉट टेन टू फिफ्टीन आपका क्लास भी चल रहा है लग रहा है कि टीचर बोल रही है तब भी 30-40 मिनट हो जाए तो आप सिर्फ 10 सेकंड आंखें बंद करके उसको सुनो तो उससे भी आपका ब्लिंकिंग रेट बढ़ेगा और टीयर रिसर्कुलेट हो जाएगा और एक बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे चश्मा है लेकिन बिना चश्मे के भी मुझे साफ दिखता है तो वो जब मोबाइल पे काम करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते तो चश्मा पहन के नहीं करते आप जब भी मोबाइल पे कंप्यूटर पे टीवी पे बैठे हो तो चश्मा पहन के ही पहन काम करना चाहिए उससे क्या होता है अगर आप बिना चश्मे के करोगे तो आपकी आंखें थक जाएगी स्नायु आपके जो आपको लगता है मैं देख रहा हूँ लेकिन आप अपने मसल्स को ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर डाल रहे हो चश्मा पहन के करोगे तो वो रिलैक्स रहेंगे थक हाँ आपका रिलैक्स रहेंगे चश्मा पहन के करना चाहिए तीसरी चीज आप जब भी जिस भी रूम में बैठे हो देट रूम शुड बी वेल इल्यूमिनेटेड डार्क रूम में नहीं बैठना है।, है अच्छे से रोशनी वाला रूम होना चाहिए तो ये कुछ कुछ मॉडिफिकेशन स्मॉल सिंपल मॉडिफिकेशन से भी हमारी आपको हम रेस्ट दे सकते जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की आज के समय में जो वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग हैं और नेचुरली हमारा जो है स्क्रीन के साथ हमारा टाइम बढ़ गया है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है और खास करके बच्चों को हमें बहुत ध्यान देना है कई बार बच्चे जो है उसके साथ आदित ही हो जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा जो है हमें बीच बीच में हम खुद होके उनको बताएं कि आप ऐसा करो वैसा करो या उन्हें उठाने की कोशिश कीजिए पानी पीने के लिए उनके पास में पानी का बॉटल वगैरह मत रखिए आजकल क्या हो गया है कि सब कुछ वो रूम के साथ स्क्रीन के साथ सब कुछ रख देते हैं पानी का बॉटल भी रख देंगे नाश्ता भी रख देंगे चॉकलेट भी रख देंगे सब वना उठना ही नहीं उसका और एक चीज में यहाँ पे ऐड करना <laughs> बहुत अधिकतर बच्चों की क्या कम्प्लेट रहती है कि इवन आफ्टर स्कूल आर वो तो आपको करनी ही करनी है लेकिन जो फ्री टाइम है पेरेंट्स को मैं बोलूंगा आप अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए बोर्ड गेम्स के लिए हालांकि कोरोना टाइम्स में अगर आप बोलो घर पे लेकिन वो हाँ, रिक्रिएशनल टाइम, टाइम पे भी अगर बच्चा वापस मोबाइल पे गेम खेल रहा है या यूट्यूब पे विडियो देख रहा है तो ये सब चीजें ओवरऑल हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ाता है तो ये एक चीज में ध्यान रखने को बोलूंगा जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और खाने की चीज़ें उनको पानी की बोतल वगैरह हम लोग दे रखते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है थोड़ा सा वहीं स्टक हो जाते हैं तो उससे अच्छा खाने की चीज़ें और पीने की बोतल उनको जो है दूरी पे रखें तो ताकि उनको प्यास लगने पर उठ के जाए तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसा भी होना चाहिए आ, अब आइए आगे, आगे बढ़ता है और हम लोग आँखों के बारे में बातें कर रहे हैं और आँखों में जैसे कि जलन की समस्या हो जाती है या पानी निकलने की समस्या आती है टियर्स uh, आते हैं बहुत ज्यादा तो इसमें किस तरह का हमें जो है uh, क्या एक्सरसाइज वगैरह या कुछ ड्रॉप्स वगैरह यूज करना चाहिए या किस तरह से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करें थोड़ा सा बताइए प्राइमरी स्टेज में जो आंखों में पानी आ जाता है या जलन सी हो जाती है तो इसके कारण और इसके निवारण हाँ रमेश जी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पानी आग क्यों रहा है उसका कारण जानना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे पास के आता है, आँख में से पानी आ रहा है और हम उसका रिफ्रेक्शन करते हैं तो चश्मे का नंबर निकलते तो चश्मे के नंबर, तो चश्मे के नंबर की वजह से पानी आ सकता है कई बार जो आंख में आंसू ले जाने वाला रास्ता रहता है वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है जिसको हमारी लैंग्वेज में डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं तो आंखों की आंख में से आंसू ले जाने वाला रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है तब भी पानी आ सकता है कई बार पेशेंट को इनवॉल्ट्रिली भी कुदरती तरीके से पानी ज्यादा आ रहा है तो इन सब चीजों के लिए मेरी राय ऐसी रहेगी कि ये पानी आना ये बहुत सिंपल चीज है लेकिन इसके लिए आप मैं आपको बोलूंगा आप अपने नजदीकी आंख के डॉक्टर से एक बार असेसमेंट जरूर से करवा लीजिए क्योंकि जो सिंपल कॉजेस है जैसे कि रिफ्रेक्शन चश्मे का नंबर है या सेक्स से करके हम तो कर नहीं। नहीं। तो तो निवारण बड़ा सिंपल है लेकिन एक बार प्रॉपर असेसमेंट हो जाना चाहिए इसके साथ एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की आंखों के लिए आजकल बहुत ज्यादा नए टेक्नोलॉजी भी आ गए है बहुत सारी चीजें आ गई है और इसमें लेजर ट्रीटमेंट की बात आती है लेजर की बात आती है तो ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए हाँ आ, सबसे पहले लेजर ट्रीटमेंट यानी आंख में बहुत सारे लेजर यूज होते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमनली कॉमन फ्रेज हम लेजर ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, वो लेजर होता है हमारा चश्मे का नंबर हटाने के लिए जिसको हम लेसिक सर्जरी अच्छा। बोलते हैं लेसिक अच्छा। सर्जरी अच्छा। से हम क्या करते हैं कि जो जिसको जो चश्मे का उसका फुल फॉर्म है लेजर लेजर लेर इसका मेन पर्पस ये है कि लैंग्वेज में मैं मतलब सबको समझ में ऐसे बताऊं तो उसका मेन पर्पस है चश्मे के नंबर दूर करना अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चश्मे के नंबर आते कैसे है वो उसके लिए मैं आपको आख का अगर टाइम परमिट है तो मैं आंख की रचना सिंपल से आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपके दे दे। दे दे। के डाउट्स क्लियर हो जाए ये हमारी नॉर्मल आँख की रचना है ये जो आंख का सबसे ये कट सेक्शन में है ये जो बाहर का सबसे हिस्सा है ये जो बड़ा वाला, दे। दे। ये जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया की की बोलते हैं, जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ ये कांच जैसा ट्रांसपरेंट रहता है उसके पीछे आंख की पुतली रहती है जो हम कई बार रंग बोलते हैं ये हरे रंग की इसकी आंखें है इसकी आंखें काली आंखें इसकी नीली आंखें है ये पुतली का रंग रहता है ओके okay. उसके पुतली पुतली के पुत्ली के पीछे आंख का लेंस रहता है लेंस याने वो हिस्सा कि जिसमें समय के साथ आपने सुना होगा कि आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग या उन सबको मोतियाबिंद का ट्रांसपेरेंट रहता है समय के साथ लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी गवा देता है तो जिसको अच्छा। हम हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कैटरक बोलते हैं उसके पीछे आंख का पर्दा रहता है पर्दा यानी रटीना और रटीना के साथ लगी हुई आंख की नस रहती है अभी नॉर्मल अच्छा इंसान को आपको मुझको अच्छा कैसे दिखता है किरण के के जो हमारे रहते पहले आंख की कि से पास होकर आंख के पर्दे पे घिरते हैं पर्दे में प्रोसेस होके आंख की नस पे जाते हैं और हमें साफ दिखता है तो मोटा मोटी टू हैव अ गुड विजन हमारी अच्छी रोशनी के लिए आंख के चार लेकर अच्छे से काम करने चाहिए आंख की किकी लेंस टीना और आंख की नस अगर ये चार लेयर अच्छे से काम कर करें तो मोटा मोटी हमें अच्छा रोशनी रौ, मिलती है अभी टू रोशनी अच्छी मिलने के लिए रोशनी के किरण आंख के पर्दे पे ही पड़ने चाहिए ये किरण जब आंख के पर्दे पे गिरेंगे तभी हमें शार्प क्रिस्प रोशनी मिलेगी अगर ये किरण पर्दे से आगे गिरते हैं तो उसको हमारी लैंग्वेज में माओपिया बोलते हैं ठीक है जिसको हम माइनस नंबर बोलते हैं अगर ये किरण पर्दे के पीछे गिरते हैं तो हमें प्लस नंबर बोलते हैं जिसको हमारी लैंग्वेज में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं तो ये अगर रोशनी के किरण पर्दे से आगे गिरते हैं तो उसको हमें किसी तरह पर्दे पे लाना है हम पर्दे पे लाएंगे तो ही पेशेंट को साफ दिखेगा अब किरण को पर्दे पे लाने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कि हम कि के सामने एक कांच का लेयर रख दे कि रोशनी के किरण कांच पे गिरेंगे उससे मुड़ के कॉर्निया में गिरेंगे लेंच पे गिरेंगे और पर्दे पे जाके गिरेगे जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम च, चश्मा या एनक स्पेक्टिकल्स बोलते हैं अगर किसी को चश्मा या एनक नहीं लगाना है नहीं लगाना है, तो दूसरा ऑप्शन है लेते हैं किस पे गिरेगे और पर्दे पे गिरेगे जिसको हम कॉन्टेक्ट लेंस बोलते हैं इफ समन इज नॉट विलिंग टू वियर ग्लासेज और कॉन्टेक्ट लेंस और दे वॉन्ट टू गेट ट्रीड ऑफ ग्लासेज एंड कॉन्टेक्ट लेंसिस और उनको ग्लास और कॉन्टेक्ट लेंस फ्री लाइफ चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि सर्जिकली हम इसको ये नंबर को हटा सकते हैं और हम रोशनी के किरण को पर्दे पे ला सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है पहले दो लेफ्ट करने के बाद बाकी की कि के ऊपर हम लेजर देके उसका शेप थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको बेसिकली शेव करते है पतला कर देते हैं और वो करने के बाद जो पहले दो लेर उठाए थे उसको वापस रख देते हैं पूरी प्रोसीजर एक साथ ही दोनों आंख में होती है और ये करने से आ, कीकी को शेव करने से क्या होगा कि जो रोशनी के किरण पर्दे पे नहीं गिर रहे थे वो पर्दे पे गिरने लगेंगे और हमें साफ दिखने लेकिन इसको हम सर्जरी बोलते लेकिन अच्छा। किसी को भी सर्जरी की राय देने से पहले उसके पांच मेजर क्राइटेरिया है पांच मेजर क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तभी हम पेशेंट को लेसिक की राय देते बिकॉज लेसिक इज अ कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम ऑपरेशन करके उसको दिक्कत नहीं देना चाहते तो हमारा मेन पर्पज रहता है कि पेशेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए लेसिक सर्जरी में तो पहला सबसे पहले पांच क्राइटेरिया क्या है कि एक तो है पेशेंट की उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए दूसरा है पेशेंट का चश्मे का नंबर स्टेबल होना चाहिए तीसरा है कि ये जैसे मैंने बताया कि ये पूरी प्रोसीजर आंख की किकी के ऊपर होती है तो किकी का स्कैन करके हमें देखना पड़ता है कि वेदर पेशेंट की किकी ऑपरेशन के लिए अनुकूल है या नहीं है चौथा है जैसे मैंने बताया कि किकी को हम शेव करके पतला करते हैं तो चौथा हमें असेस करना पड़ता है किकी की, की थिकनेस कुछ मिनिमम थिकनेस हो तभी हम ऑपरेशन की राय देते हैं और पांचवा है आंख के पर्दे की डिटेल में जांच कि पर्दे में कोई खराबी नहीं है ना वो हमें जांच करनी पड़ती तो हम सारी रिपोर्ट करते है ऑपरेशन से पहले ये रिपोर्ट करने के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तभी हम पेशेंट को लेसिक सर्जरी के लिए गोहेड करने को बोलते हैं अगर पेशेंट को लेसिक सर्जरी के लिए गो हेड करने को बोलते हैं तो आज की टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी तो लेकिन ये सर्जरी की दो मर्यादा है दिमाग में यूजली क्या होता है जो लेसिक सर्जरी कराने वाले एज ग्रुप रहता है वो अठारह से पैंतीस के एज ग्रुप में रहते हैं तो उनको दूर का ही नंबर रहता है नजदीक का साफ दिखता है लेसिक करने के बाद दूर की रोशनी तो साफ हो जाती है उनकी लेकिन आपने देखा होगा सारे व्यूअर्स ने देखा होगा कि अपने परिवार में जो भी 40 प्लस की एज के हैं, उनको नजदीक के लिए रीडिंग ग्लासेस लगते हैं। तो 40 हमारे उसको प्रेस या रीडिंग ग्लासेस बोलते हैं वो जो भी लेसिक करवाएगा उसको भी 40 की उम्र के बाद नजदीक का नंबर आएगा दूर का नहीं आएगा नजदीक का 40 के बाद वो तो सबको एजिंग प्रोसेस है वो सबको आएगा तो मैं एक मीथ ब्रेक करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं समझने का लेसिक करवाने समय मैंने करवा दिया तो लाइफ मुझे चश्मा नहीं पहनना है, तो है। मुश्किल से दस से बारह मिनट लगते हैं प्रोसीजर इज ए डेयर प्रोसीजर कोई भी डॉक्टर प्रोसीजर करने के बाद आपको एडमिट नहीं करेगा मैक्सिमम एक या दो घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और सब कुछ नॉर्मल होगा तो दो घंटे के बाद आपको घर जाने देगा और एक या दो दिन का रेस्ट करना पड़ता है तीसरे दिन से आप अपना रूटीन वर्क कर सकते हो ये मोटा मोटी सर्जरी के बारे में मैं आपको अच्छा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डॉक्टर संकेत जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने लेसिक या लेजर सर्जरी के बारे में बताया कि किस तरह से ये काम करता है और आपके पूरे ही डेफिनेशन को आपने क्लियर से समझाया की कि किन किन चीजों का क्या क्या रोल है वो भी आपने बताया और मुझे लगता है की आपने देखा डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह से वो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बताया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मोतियाबिंदु के ऑपरेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे उनसे मोतियाबिंदु क्या है कैसे क्रिएट होता है और कैसे उसका ऑपरेशन होता है उसके बारे में और साथ ही साथ नेत्रदान के बारे में भी हम लोग बातें करेंगे डॉक्टर संकेत जी से और अभी हमारे बीच खुशी आ गई है खुशी मैं चाहूंगा कैसे है आप जी मैं ठीक हूँ स्वागत है आपका ओम ओम शांति मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब को एक छोटा सा गीत सुनाइए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 यहाँ कल क्या हो किसने जाना हसते गाते जहा से गुजर दुनिया की तू परवाना कर और हसते गाते जहा से गुजर दुनिया की तू परवाना कर पीछे मुस्कुराते हुए दिन बिताना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 बातों से क्या घबराना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने mm -hmm. जाना थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा संगीत सुनाने के लिए आइए फिर से मैं डॉक्टर संकेश शाह जी से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा तो मैं हम लोग बातें कर रहे थे खास आंखों के बारे में और जैसे कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है चश्मा पूरी तरह से खत्म हो जाता है निकल सकता है ये संगीता जी ने भी सवाल पूछा है कि भाई चश्मा हमेशा के लिए निकल जाता है क्या तो वहीं डॉक्टर साहब ने yes. क्लियर तो किया कि चश्मा जो है लेजर ऑपरेशन वगैरह जो भी करने के बाद आपको दूर का अच्छा दिखने लगता है लेकिन नजदीक का जो है अगर अब फोर्टी है तो नजदीक रीडिंग ग्लासेस तो आपको यूज करना ही करना है पढ़ने के लिए तो नजदीक का जो भी चीज़ आपको देखना है उसके लिए ग्लास लगाना चश्मा लगाना जरूरी है तो फोर्टी और उसके पहले है तो मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको तो बिल, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बता रहा हूँ मैं <laughs> नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे तो आइए अब हम लोग मोतिया के बारे में बातें करेंगे मोतिया क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे ताकि सबको पता चले सबसे पहले रमेश जी मैं एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि मोतिया कोई बीमारी नहीं है मोतिया बिंदु इज जस्ट अ एजिंग प्रोसेस अच्छा हा, जैसे हा, हा। उम्र के साथ हमारे हुँ, हमारे हुँ, बाल जड़ने लगते हैं बाल सफेद हो जाते हैं उसी तरह से जैसे मैंने समझा है की हमारे आँख का जो अंदर अंदरूनी हिस्सा है जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं जो पुतली के पीछे रहता है वो क्रिस्टलाइन लेंस समय के साथ उसके जो प्रोटीन्स रहते हैं, वो समय के साथ एजिंग के चलते डीनेचर होने लगते हैं और वो अपनी ट्रांसपेरेंसी गवाने लगते तो जो क्रिस्टलाइन लेंस की ट्रांसपेरेंसी जाने लगती है तो उसकी वजह से मोतियाबिंद आ गया है हम ऐसा बोलते हैं ये हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो गई लेकिन पेशेंट को क्या कैसे पता चलेगा कि मुझे मोतियाबिंद है या नहीं है पेशेंट के लिए सिम्टम्स क्या रहते हैं है है। है है। बहुत सारे नहीं। की अर्ली स्टेज में यह कम्प्लेन रहती है कि हम नाइट ड्राइविंग जब करते हैं जो एक्टिव मेल्स रहते हैं फैमिली में वो लोग बोलते है कि जब हम नाइट ड्राइविंग करते हैं तो जो स्ट्रीट लाइट रहती है या जो हाईवे पे लाइट रहती है वो फैलने लगती है वो स्प्रेड हो जाती है उसका लाइट स्प्रेड हो जाती है ऐसा महसूस होने लगता है जिसको ग्लैर बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में कुछ पेशेंट्स को डबल डबल दिखना भी लगने लगता है और कुछ पेशेंट्स को ऐसा हो जाता है कि दूर का के लिए उनको नंबर था उनको नजदीक का साफ दिखने लगता है मोतियाबिंद आने की वजह से जिसको हमारी टर्मिनोलॉजी में सेकेंड साइड बोलते हैं लेकिन दूर की रोशनी कम हो जाती ये मोटा मोटी पेशेंट के लक्षण रहते हैं कि दूध की रोशनी कम हो जानी होना डिप्लोपिया होना, नजदीक की थोड़ा साफ दिखने लगना ये सब मोतियाबिंद के लक्षण है अब मोतियाबिंद अच्छा। आता है तो उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं पहली बात तो मोतियाबिंद, ऐसा कोई भी आपको लक्षण लगे कि आपकी रोशनी कम हो रही है या आपको ग्लैर आने लगती है या डबल डबल दिख रहा है तो यू शुड कंसल्ट यरेस्ट आई डॉक्टर पहले आपके डॉक्टर को एक बार असेस करवा देना फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग चीज आपको जनरल फिजिशियन जो आख डॉक्टर माइक्रोस्कोप में जांच करते उनके पास ही जाना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने अपने फैमिली फिजिशियन को दिखा दिया और उसने कोई ड्रॉप है और उससे आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए हुँ, हुँ, अब इसके बाद आती है ये लक्षण की बात हो गई अब बात करते कि इसका इलाज कैसे कर तो मैंने मोटा मोटी मोतियाबिन के लक्षण क्या रहते हैं उसके बारे में समझ दी अब हम इसका इलाज कैसे होते है इसके बारे में जानते हैं मोतियाबिन जब भी आता है तो उसका परमानेंट इलाज के लिए कोई आईड्रॉप या चश्मे चश्मा हमें मदद नहीं कर सकता है मोतियाबिंद आता है तो उसके परमानेंट इलाज के लिए हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है पहले के जमाने में क्या करते थे कि मोतियाबिंद को पकने देते थे पूरा पक जाए तब बड़ा सा चीरा करके आंख में से पूरा मोतियाबिंद निकाल देते थे और पेशेंट को हम मोटे प्लस टेन नंबर के चश्मे दे देते थे पैरने के लिए क्योंकि टेक्नोलॉजी इवोल्व नहीं हुई थी अभी पिछले दस पंद्रह साल में टेक्नोलॉजी एज इवॉल्व लॉट टर्मेंडस चेंजेस आ गए तो अभी हम छोटा सा छेद करके दो से या तीन मिलीमीटर का छेद करके आग के भीतर ही पूरे मोतियाबिंद को हम स्पेशलाइज्ड एनर्जी रहती है जिसको फेको बोलते हैं उससे हम मोतियाबिंद को पिघाल देते हैं और पिघाल देने के बाद पीछे की गद्दी रहने देते हैं और गद्दी के सपोर्ट पे हम आर्टिफिशियल लेंस रखते है लेंस रखने से ऐसा होता है कि पेशेंट की दूर की रोशनी साफ हो जाएगी नजदीक का पढ़ाई लिखाई का नंबर रहेगा अभी कुछ लेंस ऐसे भी आए है उसमें लेंस की टेक्नोलॉजी में भी डे बाय डे इवोल्यूशन हो रहा है तो अभी कुछ लेंस ऐसे भी आ गए कि जिसको हम मल्टीफोकल या ट्राई लेंस बोलते हैं मल्टीफोकल या ट्राई लेंस से क्या होता है कि पेशेंट की दूर की रोशनी एज वेल एज नजदीकी रोशनी दोनों हम साफ कर सकते हैं मोटा मोटी पेशेंट का ऑपरेशन के बाद ग्लास पे जो डिपेंडेंसी रहती है कि कुछ पेशेंट को ऐसा रहता है कि भाई कुछ भी अकाउंटेंट है तो उनको या खाना खाने बैठे और सब्जी थाली mm -hmm. में देख रहे हैं तब भी उनको चश्मा लगाना पड़ता है वो मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस से हम मोटा मोटी वो ग्लास mm डिपेंडेंसी -hmm, पूरी तरह से पेशेंट को इंडिपेंडेंट कर देते हैं ग्लास से रेयर सिचुएशन में होता है ऐसा कि ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा सा नंबर रहता है लेकिन मोटा मोटी ग्लास डिपेंडेंसी चली जाती है सो नाव एक्चुअली मोतियाबीन इज नॉट अ डिसीज टू बी मॉर्न अबाउट उसके बारे में चिंता मत कीजिए लेकिन वो आपको एक अनदर चांस दे रहा है टू हैव अ गुड शार्प एंड क्रिस्प विजन क्योंकि अभी इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है माइनस दस माइनस आठ मोटे मोटे चश्मे पहने हैं और ऑपरेशन के बाद उनका चश्मा ही चला जाता है तो इतने खुश हो जाते हैं वो बोलते सर मैंने तो पूरी जिंदगी मेरा चश्मा लगाया था अभी इतना अच्छा लग रहा है कि बिना चश्मे के इतना साफ देख पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो डिपेंडेंसी वाला फैक्टर चला जाता है तो बहुत अच्छा लगता है तो ऐसा है मोतियाबिंद का इलाज बड़ा सिंपल है जैसे मैंने बताया कि छोटा सा छेद करके हम पूरा एनर्जी से मुश्किल अच्छा। से एक्सपीरियंस सर्जर को दस से पंद्रह मिनट लगते करने के बाद एडमिट नहीं होना पड़ता है टिपिकली दो तीन घंटे ऑब्जर्वेशन में रखे और फिर घर जाने देते ऐसा रहता है और एक चीज मोतियाबिन सबको आता है आज नहीं तो कल सबको आने वाला है एक और दो, दोनों आंख में आता है लेकिन इलाज बड़ा सिंपल है उसमें एक और मैसेज आया है संगीता जी लिखते हैं कुछ नॉर्मल आई एक्सरसाइज बता सकते हैं क्या हाँ संगीता जी नमस्कार संगीता जी संगीता जी आई एक्सरसाइज अगर हम अपना एक अच्छा रूटीन मेंटेन करते हैं तो स्पेसिफिकली नॉर्मल इंडिविजुअल को आई एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है अपना नॉर्मल रूटीन के खोराक हेल्थी रखो खोराक हेल्थी में हमें आंखों के लिए आंखों तो के, के स्वास्थ्य के लिए कौन से आहार में अच्छा रहना था वो मैं बताता हूँ ग्रीन लिफी वेजिटेबल हरी सब्जियां पालक पनीर पपीता बनाना मूली ये सब चीजों का उपयोग हमें ज्यादा करना चाहिए अलसी इन सब का ज्यादा करना चाहिए। ये सब तो हर रोज गाजर का जूस पीता है या हर रोज हरी सब्जी खाता है फिर भी नंबर उसका कम क्यों नहीं होता है इन सबसे नंबर कम नहीं होगा आपका लेकिन ये सब विटामिन ए रिच रहते हैं तो विटामिन ए का आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यकता है विटामिन, विटामिन, तो विटामिन तो ए आंख के जिनकी आंखों में बहपन रहता है अगर स्क्विंट है आपको अलाइन नहीं है दोनों आंखें तो मिस अलाइन है वैसे पेशेंट को हम स्पेसिफिक आई की एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे आप पार ऑब्जेक्ट पे देखिये और धीरे धीरे करके ये उंगली को नजदीक नाक की ओर लाइए और, और जिस पॉइंट पे आपको डबल दिखने लगे वहां से आप उसको वापस ले जाइए फिर धीरे धीरे धीरे नजदीक लाइए जिस पॉइंट पे डबल दिखने को लगे वहां से उसको वापस ले जाइए ये हमारी कन्वर्जेंस एक्सरसाइज होते हैं तो इससे आंखों के मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती ये नॉर्मली भी कर सकते है इसका कोई डिसेज नहीं है या कुछ स्पेसिफिक आग की एक्सरसाइज रहती है लेकिन वो जो महंगेपन का जो बच्चों को में रहता है स्कूल जिनको रहता है आई के नॉर्मल की क्या राइज नॉर्मल प्यूपिल की साइज हमारे दो तरह की प्यपिल में दो साइज रहती है एक मिजोपिक अच्छा, साइज रहती है और एक स्कोटोपिक साइज रहती है अंधेरे में हमारी प्यूपिल ज्यादा फैल जाती है नॉर्मल एनवायरनमेंट में इंडियन इंडिविजुअल की जो एशियाटिक पॉपुलेशन हम बोलते हैं उनकी प्यूपिल साइज 2-4 तो मिलीमीटर mm रहती है नॉर्मल नौ, लाइट में और अंधेरे में वो प्यूपिल हमारी बड़ी हो जाती है एंड इंक्रीज टू 55 वो फाइव पुतली अंधेरे में ज्यादा लाइट आंख के अंदर जाए इसलिए पुतली फैल जाती है तो नॉर्मल नौ, प्यूपिल की साइज और बड़ी हो जाती है अंधेरे में ये नॉर्मल एशियाटिक पॉपुलेशन में हमारे की बात चल रही उनमें ऐसा रहता है जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और बात पूछना अब जैसे कि नेत्रदान की बात होती है नेत्रदान क्या है कैसे किया जाता है इसका पूरा ओवरऑल समझ जो है आ, पूरा डिफाइन कीजिए हमें हाँ, आ, जी रमेश जी नेत्रदान ये सब्जेक्ट मेरे हार्ट के बहुत करीब है क्योंकि बींग हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं हमारा वेटिंग लिस्ट भरा रहता है और हम आपके सबके व्हाट्सअप में फॉरवर्ड आते होंगे कि भारत में अंध लोग इतने हैं और चक्षुदान का इंतजार करने वाले इतने लोग हैं, हर रोज के मृत्यु इतने होते है तो अगर हर रोज एक बंदा जो जिनका भी मृत्यु होता है वो चक्षुदान करे तो हम इतने लोगों को नई रोशनी देते हैं इतनी सारी अवेयरनेस होने के बावजूद भी फिर भी हम हमारी डिमांड एंड सप्लाई को मैच नहीं कर पाते हैं मतलब जितने लोग की है, उतनी हमें चक्षुदान मिल नहीं रही है और पर्टिकुलरली इन कोरोना टाइम्स में तो और चक्षुदान के पहली बात चक्षुदान कोई भी इंसान के रिलेटिव उनके मृत्यु के बाद कर सकते है मतलब एक साल से बच्चे का से लेके अस्सी साल के किसी भी बंदे का आप उनके मृत्यु के बाद चक्षुदान कर सकते हैं। चक्षुदान में आपको मृत्यु होने के बावजूद बाद अपने उनके जो नजदीकी नजदीकी हैं, उनको आई बैंक का संपर्क करना रहता है और हर गांव की आ, आ, रमेश जी हमारा टारगेट ऑडियंस जो है हमारे जो आज हमारे साथ जो व्यूअर्स ज्वाइन हुए वो मेनली कौन कौन से एरिया से हो ये तो सब जगह से है मुंबई सब जगह से है ठीक है हाँ तो तो भारत सरकार ने एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहती है वहां के मेडिकल ऑफिसर को चक्षुदान के बारे में जानकारी रहती है आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो आपके घर में जब भी ऐसा कोई अनिच्छित या जिसको हम बोलते हैं कि हमारे हृदय को पिघलने वाला जो बनाव बनता है अपने स्वजन को गंवाने का उस समय पे ऐसा सोचना वो ही एक बहुत बड़ी बात है आप जब भी ऐसा हो तब अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का संपर्क कीजिए वहां के मेडिकल ऑफिसर आपको गाइड करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है मृत्यु होने के छह घंटे के भीतर ही हमें चक्षुदान कर देना चाहिए आप चक्षुदान रिट्राइव करने की जो प्रोसीजर रहती है चक्षुदान लेने की प्रोसीजर रहती है उसमें टेक्नीशियन आते हैं या डॉक्टर्स की टीम आती है और दैट प्रोसीजर इज हार्डली टेन टू फिफ्टीन मिनट बहुत सारे रिलेटिव्स का ये कंसर्न रहता है कि अगर हम चक्षुदान करने जाएंगे तो हमारी जो अंतिम क्रिया है हमारे निकट जन की वो डिले ना हो जाए या उनका चेहरा डिस्फिगर डिस अपने, अपने को अपने तो अपने अपने ऐसा ही होता है हाँ कि उनको हम लास्ट मोमेंट में भी ऐसे ही देखना चाहते थे जैसा वो पूरी लाइफ दिखे आप निश्चित हो चक्षुदान करने के बाद आपके चेहरे पे कोई भी डिस्फिगरमेंट नहीं आती है जो भी टेक्नीशियन की टीम आएगी विल टेक मैक्सिमम 10 टू 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट में वो बड़ी सिंपल प्रोसीजर है वो आई को रिट्राइव कर देंगे आपको क्या ख्याल रखना है कि जब भी अगर आप चक्षुदान की टीम को बुला रहे हो, आई बैंक की टीम को आपने कॉल दिया है मीन आपको आग की पलकों को कवर करके रखना है और पलकों को कवर करके उसके ऊपर भिगा हुआ साफ सुथरा नेपकिन या भिगा हुआ कॉटन आग के ऊपर रख देना है ताकि आंखें मॉइस्ट रहे ड्राई ना हो जाए हम्म और जब जब तक टीम आती है, तब तक आप सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट का अरेजमेंट करके रखो ताकि होने वाली है उसमें अननेसे हर्डल्स ना हो आपको डेथ सर्टिफिकेट अरेन्ज करना है पलखों को बंद रखना है आंख के ऊपर भेगा कॉटन याकर रख देना है और इतना ध्यान रखना है कि आपको ये अपना जो फैन रहता है सीलिंग फैन आप ऑन रख सकते हो लेकिन वो उसका ब्लोड आंख के ऊपर ना आना चाहिए आखिर कवर रहनी अच्छा चाहिए जाएंगी और आप अपनी जो भी लास्ट वो रख सकते हो। अब ये लेने के बाद टीम जो आई बैंक की टीम रहती है वो उसको प्रोसेस कैसे करते हैं वो आप पहली बात ये समझ लीजिए कि कोई भी इतने कठिन समय में भी ये तय करता है कि नहीं मुझे मेरे रिलेटिव का चक्षु दान करना है तो बाई डूइंग दैट You are giving sight to two needy people. patient करने से हम दो लोगों को लाइट दे पाते हैं तो ये आप में अगर हो जाएगी फिर पूरा शरीर जले जाने वाला है तो किसी की किसी दो लोगों की life में अगर हम रोशनी देते हैं तो उससे बड़ा वो मृतक के लिए पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है ये लेने के बाद चक्षुदान लेने के बाद जो आई बैंक की टीम रहती है उसको रिस्पेक्टिव आई बैंक में ले जाते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, और अभी उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे ये सॉल्यूशंस आ गए है जिसको हम स्टोरेज मीडिया बोलते हैं, तो स्टोरेज मीडिया में हम उसको कट करके स्टोर करते हैं और आई बैंक नजदीक की कॉर्निया सर्जन का कॉन्टेक्ट करती है जी जी फिर आई बैंक वाले कॉर्निया सर्जन का कॉन्टेक्ट करते हैं और कॉर्निया सर्जन आई कैसी है, है है उसके हिसाब से से से उनके पास waiting list रहता और और हम हमारे patient को invite करते हैं और उनका transplant करते हैं। उनका रोशनी देते हैं। अभी बात यह आती है कि किसको चक्षुदान का operation करने से या बेनिफिट होता है तो हम ये जो चक्षुदान का ऑपरेशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी मेडिकल साइंस अच्छा। ने इतना है कि जो आग की बाहर की कि बीमारी कई एक की, की बहुत सारी बीमारियां रहती है किसी भी पेशेंट को आंख की किकी की, की, की बीमारी से रोशनी चली गई है तो वो पेशेंट को हम किकी बदल के वापस से रोशनी दे सकते हैं लेकिन जैसे मैंने पहले ही समझाया था अगर किसी को प्रोवाइडेड उसका अंदर का पर्दा और नस सब कुछ ठीक से काम कर रहा हो अगर किसी का आंख का पर्दा यानी रटीना और आँख की नस अच्छे से काम नहीं कर रही है तो बाहर की किकी बदलने से कोई फायदा नहीं होता है तो जो भी डॉक्टर है तो डिटेल में इवेल्यूशन करके रखते हैं कि पेशेंट का रटीना की हेल्थ कैसी है ऑप्टिक नाव की हेल्थ कैसी है और सिर्फ की बीमारी रहती है तो हम पेशेंट को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करने के बाद तो यही, मैंने बताया कि आई बैंक का कॉल आता है हमारे पास तो हम किस कर डिपेंडिंग ऑन दैट हम पेशेंट को बुलाते हैं और एक पैर कॉर्निया से हम दो पेशेंट का चक्षुदान का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करके उनको रोशनी रोशनीपमेंट आ चुका है uh, कौर्निया, कौर्निया की बीमारी दो चार जो कॉमन इंडियंस में पाई जाती है उनका नाम लेता हूँ एक है कैरेटोकोनस केकी का हुँ, शेप कल हो जाता है दूसरी है मोतियाबीन के बाद हमारी आंख में कि तीसरा है कि किकी पे दाग लग जाना किकी पे दाग किसी भी चीज से लग सकता है या कोई आंख में इंफेक्शन लग गया है उसके बाद दाग लग गया है या चोट की वजह से दाग लग गया है तो ये सब दाग के ऑपरेशन रहते हैं कैरेटोकोनस के रहते हैं इन सब पेशेंट को हम किकी बदल के ट्रांसप्लांट करके रोशनी वापस दे सकते हैं अभी नहीं। नहीं। पहले क्या करते थे रमेश जी की कोई भी लेयर किकी के पांच लेयर रहते हैं की के कोई भी लेयर की बीमारी हो हम पूरी कीकी बदलते थे और नई कीकी रख देते थे 16 टाके से उसको फिक्स करते थे लेकिन नाउ वी आर टारगेट स्पेसिफिक अभी हम लोग इस स्टेज पे आ गए हैं कि कीकी के जो लेयर की बीमारी है दर्दी की आंख में से सिर्फ वही लेयर चेंज निकालेंगे और डोनर कॉर्निया में से भी वही सिंगल लेयर निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे तो लेयर टू लेयर अच्छा। मैच करते हैं जिसको लेमुलर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बोलते हैं लेमिलर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के दो बिगेस्ट एडवांटेज है एक तो जो पेशेंट का हेल्दी लेयर्स थे की की के, उसको हम सैक्रीफाइस नहीं करते हैं तो नहीं, नहीं की की का, किसी भी में सबसे बड़ा रिस्क रहता है का इसका स्वीकार नहीं करेगा जिसको हम रिजेक्शन बोलते हैं हमारी बॉडी उसका पेशेंट की बॉडी उसका रिजेक्ट करेगा जैसे नहीं। नहीं। लेकिन लेयर टू लेते हैं लेम्युलर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन रेट इज लेस देन वन परसेंट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सिलेंट और दूसरा है रिकवरी बहुत फास्ट आती है क्योंकि सिंगल लेयर को शिफ्ट करते हैं, तो रिकवरी बहुत फास्ट आती है तो अभी इट हैज हैज एंड इट एज इवॉल स्टेज के जहां पे हम वाइज पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं ट्रांसप्लांट में तो मैं सबको खास तौर से रिकमेंडेशन करूंगा के अपने नजदीकी अपने ड्यूरिंग अपनी लाइफ टाइम भी आप प्लेज कर सकते हो अपने अंगदान का प्लेजिंग कर सकते हो चक्षुदान का प्लेजिंग कर सकते हो तो हर डिस्ट्रिक्ट में चक्षुदान की फैसिलिटी रहती है या अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने किसी आई बैंक से टाइप किया होगा आप उनसे कांटेक्ट कीजिए प्लेटफॉर्म भरिए और अपने नजदीक में ये चक्षुदान की अवेयरनेस बढ़ाइए ताकि जिस भी जो ये ट्रिटेबल कंडीशन की वजह से जब पेशेंट को रोशनी बहुत सारी आंख की बीमारियां रमेश जी ऐसी रहती है कि जिसका हम चाहके भी कुछ नहीं कर सकते तो चाह के भी हम पेशेंट को आज तक मेडिकल साइंस इस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि हम पेशेंट को वापस रोशनी दे पाए तो उसमें तो हम लोग हेल्पलेस फील करती है लेकिन ये कॉर्निया की बीमारी ऐसी रहती है कि जो ट्रिटेबल है अगर कोई चक्षुदान करेगा तो वो पेशेंट को हम वापस रोशनी दे पाएंगे लेकिन फिर भी वो ट्रिटेबल कंडीशन को भी हम जब ट्रीट नहीं कर पाते तब बड़ा दुख होता है जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस इन अवर हालांकि आई मस्ट एप्रिशिएट थी इज चेंजिंग थिंग्स आर चेंजिंग ओवर लास्ट फोर फाइव ईयर एंड पर्टिकुलरली जहां से मैं बिलोंग करता हूँ सूरत से सूरत गुजरात में चक्षुदान का अवेयरनेस बहुत अच्छा है यहाँ पे दो तीन आई बैंक है एक लोक दृष्टि चक्षु बैंक करके है सूरत सिविल में है दे आर डूंग ट्रेमेंडस वर्क और वो लोगों को मिडल ऑफ द नाइट कॉल दे तब भी उनकी टीम पहुंच जाती है अर्ली मॉर्निंग दे तब भी उनकी टीम पहुंच जाती है पेरीफरी में होता है तब भी उनकी टीम पहुंची जाती है एंड इट्स अ प्योर सोशल सर्विस तो सूरत में अच्छा अवेयरनेस आई एम आई एम श्योर बाकी जब जगह पे भी सीनारी And we can hope coming days treatable condition patient unnecessary wait करना पड़े और हमारे जैसे corneal transplant surgeon, उनको जल्दी से सर्जरी करके रोशनी वापस दे पाए I hope I am clear। Yes yes। डॉक्टर संकित बहुत ही अच्छा information आपने दिया बहुत ही valuable information आपने दिया और कई लोगों का जो myth था की उनके relatives जो है खास करके के बाद आई डोनेट करने में थोड़ी सी झिझक होती है उनको तो वो भी आपने क्लियर किया कि कैसे वो ठीक से पंद्रह आप अगर अपने सारे काम अगर रेडी रखते हैं तो फिर उनको कोई देरी नहीं होता तो चलिए आगे बढ़ते हुए फिर से हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ गया है भारती जी भारती जी कैसे है आप अच्छे आप कैसे है बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया और कुछ सुनाना चाहेंगे आप ओम शांति हाँ जी जी। एक मैं सुनाना सुना चाहूंगी जब कोई बात बिगड़ जागर हाँ, जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम दीना साथ मेरा वो तो हम नब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओहनबा ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओह न थैंक यू भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने डेडिकेट किया डॉक्टर संकेत के लिए और इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें वैसे तो बहुत सारी बातें आपके मैसेज के रूप में ही था <laughs> लेकिन फिर भी अपने दिल के भाव कोरोना टाइम में आपने काफ़ी सेवाएँ की और काफ़ी आँखों की जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं और जैसे आपने कहा वेटिंग में सभी लोग रहते हैं रोशनी के लिए और उन्हें किसी न किसी चीज़ की आँखों की चाहे पुतलियों की या फिर रेटिना की या फिर लेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शक मित्र अगर सुन रहे हैं तो आई डोनेट करके रखिए और घरवालों को बता के रखिए क्योंकि मरने के बाद ये आँखों का उपयोग होता है वैसे भी मिट्टी में जल जाएगा या फिर आग लगा दी जाएगी लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ पुण्य कमाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे इस काम को करके रखिए और अपने घरवालों को भी बोल के रखिए ताकि वो समय पर फोन कर सके ख्याल से मरने के कितने घंटे तक आखे डोनेट की जा सकती है सर घंटे तक छह घंटे तक उसका जो है टाइम रहता है और उसके पहले अगर आप उनको बोल देते हैं तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य होगा तो चलिए डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा की छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारे दर्शक मित्रों को पहले तो रमेश जी आपका और ये मधुबन रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपने व्यूज आपके सामने रख पाऊँ मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैंने मेरी ओर से जो छोटी मोटी कोशिश की है आप लोगों के काम आएगी और मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि अभी कोरोना का टाइम है सबको घर पे रहना है मास्क सब लोग पहनते ही हो गए जो सब गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है हमें सब लोग स्वस्थ रहिए खुश रहिए और जो जैसे छोटी मोटी चीजें मैंने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताई तो अपने अपने चक्षुदान का प्लेज और अपने अगर निकट में भी कई बार क्या होता है रमेश जी के फैमिली उस टाइम पे इतने स्ट्रेस में रहती है तो हो सकता है वो फैमिली को दिमाग में स्ट्राइक भी ना हो कि मुझे मेरे पिताजी का या मेरे माता जी का या मेरे रिश्तेदार का चक्षुदान करना चाहिए लेकिन उस टाइम जो लेवल वन रिलेटिव्स रहते हैं, वो लोग उनको रिमाइंड कर सकते हैं। तो शायद अगर हमारे घर में नहीं होता है लेकिन किसी रिश्तेदार के घर में चलिए एक और मैसेज मोबाइल पे आया था उसने के लिए कितना खर्चा आता है बीस हजार से रेंज स्टार्ट होती है मोटा मोटी हर इंस्टीट्यूट में ऐसा तो ही रहता है थोड़ा मोटा टाउन टू टाउन वेरी कर सकता है लेकिन मोटा मोटी और ये खर्चा दोनों रहता है ओके डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए एंड फिर से एक बार रोशनी जी एंड खुशी जी एंड भारती जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और फिर मिलेंगे इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो जय हिंद जय जैह भारत ओम शांति सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें